ग एकत्र विज्ञान आचार्य आगम संस्कृत न मना सा कहते हैं आपने जो वर्णन किया उसका अनुभव कैसे किया जाए वह ब्रह्मानुभूति कैसे हो सकती है एक रस से है वह ब्रह्म तो गात्रिक विभाग यह सब कैसा है तो इससे आशंका को दूर करने के लिए अज्ञानी के प्रति कल्पित भेद को स्वीकार करके कहा जाता है नहीं तो क्या कैसा हो जाएगा ऐसा तो जो भ्रम से भिन्न जाता है क्या कोई जीव यात्री के भेद जो है ये अज्ञों के लिए परिकल्पित करके वर्णन किया जाता है साधवे साधन भाव से कैसे लक्ष्य उम्म्य हो जाएगा और साधन आपका अपना अंत कंट रूपी उपाधि उसी को लेकर उसी उपाधि से ही आप जान पाएंगे उपाधि सिर्फ कैसा होना चाहिए करेंगे किंचन मृत्यो मृत्यु पश्य मृत्यो मृत्यु ग यह नाव पश्य मन सब इदम आप्तव्य मन से ही यह एक रस ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य है समझो क्योंकि यह इस ब्रह्म तत्व में नाना किंचन नास्ति भेद जो है मात्र भी कुछ भी नहीं है और यदि जो कोई सा मृत्यो मृत्यु गचती वह व्यक्ति वह शरीर का मृत्यु से भयंकर मृत्यु रूपा जन्म जनमरण चक्कर है उसको प्राप्त कर जाता है जो या यह इस ब्रह्म में नाना पशती नानात्व मन भेद जैसा भी यदि देखता है तो भाष्य कारग एकत्व ज्ञान जब तक जीव ब्रकित्व साक्षात्कार नहीं हुआ है उससे पहले पहले तक तो पूरी साधना का काल है तो काल है। उस समय जो आपके पास मन है उस मन के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जाएगा कैसा मन उसके लिए दो विशेषण दे रहे हैं आचार्य और आगम से संस्कृत होना चाहिए आचार्य आगम संस्कृत मनसा इदम ब्रह्म एक आचार्य के द्वारा संस्कारित हो आचार्य उपदेश और कृपा के द्वारा संस्कारित हो आगम का श्रवण के द्वारा संस्कारित हो दो विशेषण बहुत जरूरी है क्योंकि आचार्य प्राप्त विद्या साधिष्ठा भवती शांति के में कहा गया आचार्य से प्राप्त हुआ विद्या ही साधिष्ठा नहीं तो आदमी अपने पढ़ लेना यह आप कहते आगम संस्कृत है तो ऊपर से अपने आप घर में पढ़ लेगा तो संस्कारित हो जाएगा क्या हो? ना वो श्रुतिकार सही पकड़ सकता ना वह श्रुति से संस्कारित हो पाएगा अपने आप पढ़ने से नहीं होगा कि कहा है में आचार्य देव प्राप्ता विद्या साधिष्ठा भवती आचार्य से ही प्राप्त हुई जो विद्या है वह कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होती है इसलिए आचार्य इन ना आचार्य कैसा आचार लेना जो आगम रही तो नहीं क्योंकि आचार्य नहीं आयोजा भी आचार्य न्याय आचार्य सांख्य आचार्य योग आचार्य जिनको वेदों से उपरे उसके मतलब है नहीं अपने सिद्ध कर देंगे ईश्वर को ब्रह्म को सबको ऐसे श्रवण से भी कोई फायदा नहीं आचार्य से सुनो और वह भी आचार्य जो आगमाधीन होकर सुनाता है जिसकी परंपरा है ये नस्तर अरे चीज को हमारे पूर्वाचर हमें जैसे सुनाया वैसे हम आपको सुना परंपरा से आनी चाहिए कहने का मतलब अपने तार्किक बुद्धि से नहीं किसी ने कहते आचार्य और आगम से संस्कारित होकर हुआ जो मन है केवल आगम नहीं केवल आचार्य नहीं आगम और आचार्य आगम मने केवल आगम तो नहीं हो सकता अपने आप पढ़ना इसलिए जो है वहां पर कहते हैं वह आगम किसी आचार्य मुख से सुना हुआ हो तभी जाकर के काम होगा ऐसे मन के द्वारा ब्रह्म शब्द से क्या है रसम आपने ब्रह्म मन सी व्रह्म मनसा मन के द्वारा ही इस ब्रह्म को कैसा ब्रह्म है वो पूर्व वर्णन जैसे किया गया था एक प्राप्त करना चाहिए प्राप्त करने योग्य है कैसे आत्म थी प्राप्त करना है कहीं तो जाना पड़ेगा जा करके उसको उठा करके खरीद करके या किसी तरह से प्राप्त कर लिया मांग करके कदे नहीं यह भैया निश्चय होना चाहिए मही हूं ब्रह्म आत्मैव आत्मा ही ब्रह्म है नान्य अन्य कुछ ब्रह्म नहीं है अविद्याया जब एक बार जीव ब्रह्म आपते साक्षात्कार कर, कर लिए आप तत्व में आप प्राप्त कर लिया प्राप्त करने का मतलब क्या जीव ब्रह्म ब्रम का साक्षात्कार कर लेना जब तो साक्षात्कार कर लिया आप तो नानात्व तो, मैंने भेद को उपस्थापित करने वाली कौन नाम की जो आज तक रही है वो अविद्या नष्ट हो जाती है निवृत्त हो जाती है अब एक बार होने के अविद्या हो सकता किंचन अणुमात्र किंचित मात्र भी भेद नाम का चीज हो नहीं सकता है यु पुनर्विद्या तिविर दृष्टि न मुंश दे और जो व्यक्ति लेकिन उल्टा है को त्यागते नहीं है, है। ने क्या किया अविद्या से शादी कर ली है और उसके बाद कृष्णा नाम की एक बेटी हो गई है अब वो बेटी को त्यागे कृष्णा को और पत्नी अविद्या को त्यागेगा तो ब्रह्मानुभूति कैसे होगी हो ही हो नहीं सकती त्याग अपने आप तो हो जाता है ज्ञान करो तो अपने नष्ट हो जाएगा त्याग क्या करना है नष्ट ही हो जाएगा वो त्याग करने की भी जरूरत है उधर तो नष्ट ही हो जाना है वो नष्ट हो जाएगा त्रिष्ठा को त्यागना पड़ता है तो अविद्या नष्ट हो जाएगी दान दे दो किसी को दान? और क्या कृष्णा दूसरों को दे दो सारी कामनाओं को दूसरों को सौंप दो ब्रह्मणी नाना नास्तिक किंचन मात्रों भी क्योंकि जो व्यक्ति किंतु यस्तु मू यह जो कोई भी व्यक्ति अविद्यार्थी तिम्र दृष्टि को न पूछती त्यागता नहीं है मैंने अविद्यार्थी तिम्र दृष्टि को नष्ट नहीं करता ज्ञान के द्वारा वह व्यक्ति यह मैने ब्रह्मी नाना इव पशती भेद के समान भी यदि व्यवहार करने लग जाता है अनुभव करने लगता है देखने लगता है स वह व्यक्ति मृत्यु हो मृत्यु गचुत्य मृत्यु मैंने शारीरिक मृत्यु से भी जो भयंकर मृत्यु है मर्ण रोपा जो चक्र इसको प्राप्त कर जाएगा स्वल्प भेद अध्यारोप नित्य थोड़ा सा भेद का अध्यारोप कर दिया वह तो गया और पूरा ही भेद भी चीरे है उनका तो कहना ही क्या है कई मत की आए जिसका अंदर भेद इतना दृढ़ है उसको तो कहना ही क्या थोड़ा सा भेद का अध्यारोप कर लेते आप कहा स्वप्न में देख लीजिए थोड़ा सा अध्यारोप हो गया सारा झंझट हो जाता है भय के हमारे अनेक परेशान समाज भाग आते हैं आदमी वापस जागृत है। है और जागृत में आकर के पक्का भेद में ही जीना चाहता है जब इस में आ झूठी अध्यारोपणती हुआ द्वैत उसने मेरे को जरा परेशान कर दिया पर जागृत द्वैत तो क्यों आस्था करते हैं नहीं करना चाहिए इस द्वैत तो में बिल्कुल निष्ठा नहीं होनी चाहिए समस्या यही है को द्वैत में निष्ठा बनी हुई है भेद में ही निष्ठा जो जिसको पीछे लगे किसी को, उसी को, लगता है संसार संसार को इसको ब्रह्म प्रिय है नहीं आत्म प्रिय है उस प्रकृत ब्रम के बारे में और कहना चाह रहे हैं क्यों क्योंकि शंका हो सकती है अंगुष्ठ परिणाम कहते कि भाई अंगुष्ठ परिमाणम जीव अनु ब्रह्म भाव विधान अंगुष्ट परिमाण जो जीव है उसको अनुवाद करके उसमें ब्रह्म भाव का विधान करना चाहते हैं क्योंकि विधियमान जब ब्रह्म है उसके साथ विरोध है तो ब्रह्म व्यापक है और जब जीव ही ब्रह्म है तो जीव को अणु हो गया इसीलिए अंगुष्ट मात्र से अविवक्षित अंगुष्ट नहीं है ऐसा समझना चाहिए ब्रह्म परम वाक्य वाक्य ब्रम पर है अगला वाक्य ऐसा करे क्योंकि अंगुष्ट तो नहीं नहीं। मात्री है सौपाधिक जीव उसमें ब्रह्म दृष्टि करो ऐसा उपासना या विधि नहीं हो सकता इसलिए न उपासना की विधि है न ब्रह्म का परिमाण का इस तरह से कथन हो सकता है विरुद्ध अतएव आपको मानना पड़ेगा यह आज अंगुष्ट मात्र जो कहा जा रहा है उपाधि की अपेक्षा से कह दिया गया है वास्तव रंग का परिमाण कथन करना इष्ट नहीं है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति अंगुष्टि ईशानम भूत भव्युपतेशानो वूत भव्य भूतभव्यस्य ऐसे तो भी पाठ भेदान अथवा ईशानो ंग भी है अंगुष्ट मात्र पुरुषः इस पर ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है क्रमिताधिकरण ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय तीसरे पाद चौबीस और पच्चीस दो सूत्रों में विचार अंगुष्ठ मात्र पुरुषः जो अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय कमल ये हृदय कमल कैसा है अंगुष्ट मात्र परिमाण है वहां अनुभव हुआ चेतनी को अंगुष्ट परिमाण वाला चैतन्य मान लिया जा रहा तो पारी है उपाधि के अनुसार ऐसा परिणाम लिख दिए हिंदी वालों ने उसको परिमाण बना लेना चाहिए मूल की हिंदी व्याख्यान जो अंगुष्ट परिमाण वाला जो पुरुष है अर्थात तो अंगुष्ट मात्र परिमाण वाले हृदय कमल के मध्य में स्थित और वो हृदय कहा है आत्मनी मनि शरीर है शरीर के मध्य में हृदय कमल रूपी जो अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला हृदय कमल उस हृदय कमल के अंदर जो चैतन्य अनुभव होता है वही ब्रह्म है समझो वहां बैठा हुआ है ब्रह्म अनुभव करने की सुविधा से इस सौपाधिक कथन किया जा रहा है क्योंकि जो अंदर वही बाहर है जो बाहर है सो अंदर है कोई अंतर तो है नहीं अंतर आकाश तावन बकाश कर दिया है चांदी के परिषद में जितनी हृदय आकाश है उतना ही बाह्य आकाश है उधर हृदय आकाश है घटाकाश कह देते परिच्छेद के कारण आकाश परिचन वास्तव में नहीं होता जैसे वैसे हृदय भी परिच्छेद परिच्छन नहीं होता किन्तु व्यवहार में एक सुविधा हो जाती है घट में आप ले जा पानी ले आ सकते हो ले जा सकते हो महाकाश से पानी ले आ जाना ले जाना संभव नहीं है लेना जाना संभव है क्या महाकाश से नहीं घटकाश से तो आसान है उसी से हृदय अनुभव करना आसान है ध्यान कर सकेगा कि आदमी बाहर में आख खोला बैठ के सारा व्यापक भ्रम करके देखेगा तो नहीं समझ सकता इसीलिए आंग बंद करके हृदय गुफा में जाओ वहां जो अनुभव होगा जा� वही ब्रह्म का समझो ये एक अज्ञानी जीव को आसानी से ब्रह्मानुभव साक्षात् करने का उपाय कह दिया जा रहा है उपाय की वजह से लेकिन इसको लेकर के आप ब्रह्म आपुष्ट मात्र है अणुपरिमाण वाला है ऐसा जन्य आचारे जन्य आचारे जन्य आचारे जो अन्य ब्राह्मण जो आचार्य आचार्य लोग कहते हैं जो वो गलत है ईशानम भूत भूत और भविष्य तो वर्तमान के बीच का आ गया इन सब का जो शासक है ऐसा उसको समझो कि वह ब्रह्म जो है भूत वर्तमान तीनों का शासक है ऐसा समझ लेने लेने पर पर और अनुभव कर पुरुष लोग क्या करते हैं तो अपने शरीर आदि की रक्षा की इच्छा वे नहीं करते हैं निश्चित रूप न यही वह है ब्रह्म जो तुमने पूछा था अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट परिमाण अंगुष्ट परिमाणमीगम वास्तव में अंगुष्ट परिमाण वाला कौन है हृदय हृदय कमल अंत करणोपाधि उस छिद्र में रहने वाला जो रूपी उपाधि है तार उपाधि को भी अंगुष्ट मात्र कह दिया उसी प्रकार से जैसे वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत अंगुष्ट मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत कह दिया जैसे अंगूठे बराबर बांस के पर्व का बीच विद्यमान जो छिद्र है उस छिद्राव आकाश के समान समझो तो बांस होता है बांस के जोड़ होते हैं उन तो जोड़ों को तो गाड़ का दो क्या हो छोटा सा छेद दिखेगा वो जो छेद है वह छिद्रावच्छन आकाश जैसे वार होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी इस शरीर को फाड़ दो दो इसके बीच में हृदय रूप्र मिलेगा उस जो चैतन्य है वो छिद्र क्या है कदवच्चिन जो चैतन्य है वही भ्रम नहीं इसलिए अच्छि जो अंत कंड उपाधि उस उपाधि को भी कह दिया गया अंगुष्ट मात्र है क्योंकि कदवच्चिन चैतन भ्रम को भी अंगुष्ट मात्र कह दिया जाएगा ये हृदय कमल अंगुष्ठ मात्र है उसमें विद्यमान जो अंतकर्ण हो भी, उतनी ही होगी और चेतन भी उतना ही है इसलिए वो पारी भी वार हो गया जैसे आकाश ना अपने व्यवहार कर दिया बांस है बांस के पीछे पर्व है उस तो अंगुष्ठ मात्र वंश का पर्व के मध्य में ये विद्यमान आकाश है तदगत व्यवहार कर दिया जाता है तो इसको तो पुरुषों का ब्रह्म क्यों नहीं का अंगुष्ठ मात्र प्रयोग करते अंगुष्ठ मात्र पुरुष ऐसे क्यों कह दिया बना डाले और पुरुष बोल दिया पुरुष इसलिए कह दिया जाता है पूर्णम अन सर्वि पुरुष पूर्णम अने सर्वम इति से उषंत बनता है पुरुष अग्रे गुषण प्रत्यय पुरुष पूर्व औतिषधा करके पुरुष बनाया गया अनेक उपनिषदों में यह वर्तमान में गाते हैं यही व्युपत्ति लेना उचित होता है पूर्णम सर्व अन्य पुरुष जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण पूर्णता प्राप्त है उसका नाम पुरुष है मध्य किसके मध्य में है ये कमल उपाधि शरीर शरीर के मध्य में तिष्ठति, जो ऐसा है उसको कैसे जानना है उस आत्मा को भूत ईशानम भूत और भव्य मान भूत और भविष्य अच्छा मध्य विद्वान जो वर्तमान में ग्रहण तीनों कालों का ईशानम ईशितारम मे शासन करने वाला वही ब्रह्म समझो ऐसा विजित्वा जानकर तो तो के नत इत्यादि पूर्वक शेषमा के अर्थ समझना उसके बाद जो है यह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर आदि जो है इनकी रक्षा करने के लिए इच्छा भी नहीं करता इतना ही नहीं अंगुष्ट मात्र पुरुषो ज्योतिवाधूमक ईशानो भूतभव्यस्य भव्य सहेवाद्य सूश एक तदवी पुरुष प्रश्न उठता है यहां आपने कहा ईशान भूत तो इसका मतलब वह जो शासक है भूत वर्तमान भविष्य वह शासक कौन है विशुद्ध ब्रह्म को बोल रहे हो आप अथवा ईश्वर को कह रहे हो अथवा यमराज्य को कह रहे हो यमराज्य के बारे में भी इसने क्या कहा था जब तक आप शासक के बैठे हैं मेरे को चिंता ही नहीं मृत्यु का भय नहीं रहेगा आप क्या आयु हम में दे रहे हो वायु आयु की जरूरत ही नहीं है ना पहले बोल चुका है न चिकेगा इसी वजह से कहते हैं कि देखो कि यमराज्य भी हो सकता है शासक ईश्वर भी हो सकता है शासक ब्रह्म भी हो सकता है इनमें से किसको लेना आप चाहते हैं इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मंत्र आया इसलिए इस मंत्र में बाकी सब लगभग पूर्व कहीं समान है प्रथम पाद तीसरे पाद दोनों ही समान ही हैं। दूसरे और चौथे पाद में अंतर कर दे रहे हैं बाकी शंकाओं का निवारण करने के लिए ज्योतिरिव अधूमक ज्योतिरिव अध लिंग कर दिया नहीं होना चाहिए लबो सलिंग ज्योतिष क्या है लबो सधुमकम ज्योति धुआं रहित तो आग है वो तो कैसा होता है शुद्ध होता है धुआं से युक्त हो जाए तो काला पीला हो जाता है अग्नि भी लेकिन धुआं आदि रहित अग्नि विशुद्ध अग्नि देखेंगे तो कैसा समय अग्नि ऐसे होता जिस प्रकार से धुआं रहित अग्नि विशुद्ध वैसे शासक भी पुरुष जो है अंगुष्टमात्र पुरुष वो भी कैसा है विशुद्ध है आते मायाव चिंतन ईश्वर का खंडन हो गया सोपाई विशिष्ट देवता यमराज का खंडन हो गया सब सबकी निवृत्त कर दिया हाँ, ज्योति ही इस दृष्टांत के द्वारा और ऐसा तो नित्य भी है कि ईश्वर जो मायावचिन चेतन है ये भी अनित्य है या नहीं यमराजी भी अनित्य है इसलिए नित्यता को सिद्ध करने के लिए चौथा पाद स एव अध्या वही यही वही आज भी है और यही कल भी रहेगा पहले भी था अर्थ ग्रहण कर लेंगे पहले भी वो यही था अब भी यही है और आगे भी यही रहेगा अतएव यह नित्य है जो नित्य है वह ईश्वर नहीं हो सकता वह नित्य जो है वो यमराजी भी नहीं हो सकता किंतु नित्य सो वह ब्रह्म ही होगा दूसरा नहीं नित्य निकित विष्ट विशुद्धक्त दो बातें कह दिया गया ताकि ब्रह्म की सिद्धि हो जाए ये जो अंगुष्ट मात्र पुरुष हृदय के अंदर हाँ, जिसमें आप ले सकते हैं और कोई ईश्वर भी ले सकता था ना किसा हो भी हृदय में, में रहता है हृदय गुफा के अंदर ही ईश्वर भी रहता है यहाँ पर अंतरिया वो सब अति व्याप्ति करने के लिए मंत्र आया हुआ है भाषण अंगुष्ट मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अध अधूमकम ज्योतिष अधूमकम करना ठीक है क्योंकि जो है वह ज्योतिष शब्द का विशेषण से योगियों के द्वारा अपने हृदय में लक्षित हो जाए वह पुरुष वह आत्मा वह ब्रह्म ईशानुभूत भव्य निश्चित रूप भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य तीनों कालों का ईता है शासन करता है सैव नित्य जान के कह दिया सऊ नित्यूट वह निश्चित रूप आत्मा जो जीवात्मा कहा जाता है वास्तव उपाधि की वजह से लेकिन वास्तव जीव कुछ नहीं है वह जीव ही ब्रह्म है वह ब्रह्मरूपी जो पुरुष अंगुष्ठ पुरुष अंगुष्ट रूपी उपाधि से जलक्षित किया जाता है वह जो हृदय में हृदय योग भी हृदय लक्ष्यता योगियों के द्वारा हृदय उपाधि में जो लक्षित होता है वही वास्तव में वह वा नित्य ब्रह्म है मनीदानी प्राणिश वर्तमान सोश वह आज भी समय में भी सगल प्राणियों में आत्म रूप प्रतिष्ठित है और वही कल भी सकल जो कुछ भी होंगे जीव उन सभी में उन सकल प्राणियों में वही आत्मा रहेगा नान्य कोई और नहीं आत्मा नाम का चीज तत्समो अन्य ऐसा कोई अन्य वस्तु तो नहीं है जो उसके समान हो और उसे भिन्न हो उत्पन्न होता हो यह नहीं हो सकता यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहन तो दोष आ जाएगा ना कृतहान और अकृत अभ्याग दोष आ जाएगा मान लो जो जीवात्मा भी शरीर में है ये जीवात्मा भी शरीर के साथ जितने मर जाएगा तो अगला जन्म जो मिलेगा किसको मिलेगा ये आत्मा तो नहीं रहा दूसरी आत्मा कोई होगी और जो आत्मा आगे में आ रहा है शरीर में वो आत्मा में पहले कोई कर्म किया नहीं तो कैसे शरीर मिल गया उसको और ये जो आत्मा से कर्म किया था कि मर जाएगा तो इसको बिना फल भोगे चला गया स्वर्ग के फल भोगे बिना मर जाएगा तो फायदा क्या होगा इसलिए कृतहान किए कर्मो का नाश और अकृत अभ्यागम न कि के फल प्राप्ति रूप दोष आ जाएगा इसीलिए यह मानना पड़ता है यह आत्मा आज भी है कल भी रहेगा आगे चलते रहेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी अतएव यह कल्पना करना इससे भिन्न इसके सदृश इसके सम, समान और जो सम वाला जो है तो एक दूसरी या तक पैदा होता है मानना उचित नहीं है इससे इसी मंत्र के द्वारा सकल नास्तिक जो कहते हैं है नहीं आत्मा उनका खंडन हो गया और जगत कहते क्षण विज्ञान आत्मा उनका भी खंडन हो गया अने ना चैके अयम पक्ष न्याय तो प्राप्तों की स्वच्छन श्रुतिया प्रत्युक्त इसे जो शंका उठाया था शुरू लची के तारे नायम अस्तिति चई कुछ लोगों का कहना है ये आत्मा है यही उनका यह मत यदि युक्ति से नहीं होता वास्तव में न्याय से ही खंडन हो जाएगा युक्ति से खंडन कर सकते इस पक्ष को आत्मा नहीं पक्ष जो है कृतहान अकृत भ्यागम दोष के आधार पर ही खंडन हो जाता है न्याय तो अप्राप्तोपि एक तो यह और दूसरा प्रश्न का स्वस्थ निषेधम अपनी कथम जो पूछने वाला है क्या आपने ही निषेध कर रहा है क्या पूछने वाले से पूछो भाई क्या तुम्हारी आत्मा नहीं है तुम नहीं हो उधर नहीं कहेगा ना मैं नहीं हूं कहेगा क्या फिर पूछा कौन पूछने वाला ही नहीं रह गया फिर पूछा किसने से पूछने वाला इन शरीदारी से जब अलग साबित हो ही गया तो वह पूछ लो अपने आपका निषेध कैसे कर सकता है ना या मस्ती कैसे, कैसे कर सकता है नहीं कर सकता ये दो युक्तियां कृत हान अकृत प्रस्तुत अभाव दो हेतु के आधार पर ही युक्तियों से ही आप खंडन कर सकते हैं जो कहता आत्मा नहीं है और तथा इसी वाक्य के अंदर एक और भी खंडन हो गया कौन क्षण भंगवाद क्षण भंगवाद वाला आत्मा धारा प्रवाह उस धारा मानने जो पूर्व था उससे भिन्न और उसके समान एक नया पैदा होता और उस वो जो पैदा हो गया वो तो भी तीन क्षण होते होते नष्ट हो जाएगा चौदह क्षण पे क्या होगा एक और नया आएगा वो तो भी पूर्व के समान रहेगा ऐसे जैसे धारा में लहर क्या होता है नष्ट हो रहा है फिर पैदा होता है फिर नष्ट होता है फिर पैदा होता है ऐसे चक्कर चलता है वैसे आज भी नष्ट और उत्पन्न और नाश होने वाला उत्पन्न प्रध्वंसी धारा के समान धारा है ऐसे जो मानते वो भी मत खंडन हो गया क्योंकि हमने क्या कहा मंत्र में सौ अध्य स्वय सही आज भी है वही कल भी है वही सदा है कह दिया नित्य स्थापित करने से क्षणभंग भी इसी वाक्य के द्वारा खंडन हो जाता है पुनर भेद दर्शन अपवाद्रमण आह पुनः भेद दर्शन का अपवाद करने के लिए उस ब्रह्म को ब्रह्म के बारे में ब्रह्म का खंडन करने के लिए ब्रह्म के बारे में कहा जाता तो है भ्रांति के निवारण कैसे होगा जब तक तो ब्रह्म के स्वरूप का अनुभूति नहीं होगी तो इसे भ्रांति क्या है भेद दर्शन ही भ्रांति हैशन रूप भ्रांति का अपवाद करने के लिए दो बार और ब्रह्मस्वरूप कथन करने जा रहे हैं यथोदगम दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावती एवं धर्मांत एवं पहले भेद दर्शन का अध्यारोप करना पड़ेगा अपवाद करने के लिए वो बता रहे कैसे होता है भेद जिस प्रकार से यथाउद दुर्गे वृष्ट जैसा ऊंचे ऊंचे पर्वतेषु पर्वतीय स्थानों में स्थानों में दुर्गे दुर्गमे देशे दुर्गमे दुर्गम, दुर्गम देश बड़ा कठिनाई से आप वहां पहुंच पाओगे ऐसे भयंकर भयंकर पार्टी कोई चढ़ाई नहीं आज तो वहां पहुंच जाएंगे हिमालय में ऐसे हजारों चोटी है जिस पर आज तो कोई गया ही नहीं सबकी इच्छा क्या है की सर्वोच्च चोटी कौन सा पता लगा लिया उसको चढ़ने सब लगेगा माउंट अवरेस्ट लगे माउंट अवरेस्ट सर्वोच्च छोटी वही विश्व का और यहाँ और कितनी सारी छोटिया हैं सब पर थोड़ी गया कोई न गया न बसे हैं न कुछ हो रहा है दुर्गम में वाहना भी मुश्किल है वहां जाना भी मुश्किल है ऐसे ऐसी बारिश हो रही की नहीं हो रहा है बारिश और पानी कहा जाएगा वो सब बेकार के नष्ट हो जाता है व्यर्थ चला यथा उदगम दुर्गे परवदेश वृष्टम विधावधि दुर्गम प्रदेशों में बड़ा ऊंचे ऊंचे स्थानों में विशेष रूप पर्वतीय स्थलों में पर्वत की चोटियों पर जब गिरता है बरसता बरसा हुआ जल पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैल नष्ट हो जाता है नदियों में चला जाए नदी बन जाएगा नदी से समुद्र में चला जाएगा नष्ट हो जाएगा एवं धर्मांतर पश्चन इसी वजह से जितने बारिश होता है सब समुद्र पहुंचता ही नहीं कभी सारा समुद्र पहुंच जाए फिर तो बड़ा नाश हो जाएगा समुद्र में सब पहुंच नहीं पाते, कुछ तो वही जमीन पी जाते कुछ नदी नदी में आ गया उनमें भी आप बांध बांध के नहर निकाल देते हो खेतियों में ले जाते हो मुश्किल से जितना बारिश हो रहा है उसका पांच प्रतिशत अधिक से अधिक जो है समुद्र वापस पहुंचता है या दस प्रतिशत मान लो तो ज्यादा नहीं नब्बे प्रतिशत धरती पर इधरी रह जाता है समुद्र पहुंचता ही उसको फिर क्या करके सूर्य सुखाएगा अनेक प्रकार सूर्य जो है अनेक प्रकारों में विद्यमान जल को पेड़ों को सुखा देगा सारे पत्ते सुखा देता है पत्ता पत्ता सुख जाता है संसार जलाश खींच लेता है पतझड़ बोलते हैं मार्च अप्रैल महीने क्या होता है सारे पत्ते झड़ जाते सबको सुखाए पेड़ पेड़ को सुखाने लग जाता इतनी धूप हवा भी चला देता सारा जल खेच लेता बादल बना बरसा रो छोड़ देता है ये केवल समुद्र में सुखा के जल लेकर बार बार छोड़ने लग जाए समुद्र सूख जाएगा खत्म हो जाएगा केवल समुद्र का के जल से बादल नहीं बनते और केवल धरती का के जल से भी बादल नहीं बन सकता मिश्रण होकर काम चलता है व्यवस्थित तरीके से चल रहा है संसार एवं इसी प्रकार से धर्मान पृथक पशन वैसे आत्मा या धर्म से ले आत्माओं को प्रत्येक आत्माओं को पृथक पृथक देख देखकर जो रहता है ताने वा वा जीव को बार को ही वापस लौट लौट कर फिर से फिर से प्राप्त करते रहते पुनर्भिजनमरणम पुनर है ना पुनरअिजननी जठरे ये हालत हो जाएगा उसका बारम्बार शरीर प्राप्त करते रहेगा चक्कर काटते रहेगा बारम्बार भी भाषिका रथोदम दुर्गे दुर्गमे देश दुर्गम देश क्या होता है कुछ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ पर्वत वृष्टमतम बारिश बरसा दिया गया पर्वत पर्व पर्वत का अर्थ होता है पर्वत शब्द बना कैसे शब्द से तप प्रत्यक हुआ नीचे करव मरुद्याम तप पर्व मरुद्भ्याम एक सूत्र है व्याकरण में तो सूचित करना यहां पर पर्वत सो मतुक पर्त में तब प्रत्य हो गया पर्वत बनाकों तो चोटियों वाला उसका नाम पर्वत एक ही का नाम पहाड़ पर्वत तो नहीं बोला जाता हजारों चोटी सब पर्वत तो पर्वत संज्ञा हिमालय को पर्वत कर दे सबको पर्वत नहीं कहा जाता है। तो अनेक चोटियां होनी चाहिए अनेक पर्व होनी चाहिए उन पर्वों पर सकल पर्वों पर गिरता है बारिश और तो निम्न प्रश्न विधावती निम्न प्रदेशन दौड़ जाता है, है, है। प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है अलग अलग जीव है सारा शरीर अलग अलग जीव, जीव बनते हर शरीर में एक अलग जीव होता है ऐसे अनेक जीवों को मानने वाला जो होता है वह अनेक जीव मानने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा बार बार जिन शरीरों के कारण से पानी मान रहा है वह भी बारंबार ऐसे शरीरों को प्राप्त करते रहेगा मुक्त कभी नहीं हो सकता एवं धर्मान भिन्नान भिन्न भिन्न आत्माओं को देख रहा है पृथक पश्चन पृथक एवं पश्चिम प्रत्येक शरीर में अलग अलग अनेक आत्मा है ऐसे मानता है जो तान एव जो शरीर का भेद अनुवर्तन करने वाला है वह वा पुनः पुनः क्या करता है शरीरों को ही प्राप्त करते रहता है उसी के पीछे पीछे भागते रहता है एक शरीर छोटा नहीं दूसरा शरीर दूसरा शरीर छोटा नहीं तीसरा शरीर चक्कर में पड़ा रहेगा शरीरों का वह आसा से जीर्णारियता विता में क्या है ना वैसे बारम्बार बारंबार पुराना कपड़ा फाड़ के फेंक दिया फट गया क्या करे फेंक दिया नया कपड़ा पहनते हो आप उसी प्रकार ही हाल है हाँ। पुराने नए पहनो चोला। उसी और पुराना शरीर नहीं इतने नया शरीर पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है अगले उसमें जाना है भूत प्रेत कुत्ता बिल्ली जो बनना है उसमें जाना पड़ेगा जो भी दिखाई दे शरीर भेद में पुनः पुनः प्रतिबिंधितरता है कहने का मतलब पुनः पुनः अलग अलग प्रकार के शरीर भेदों को ही वह प्राप्त करता है ज्ञानी जीव ये और जो दूसरा व्यक्ति है ये इस आत्मा को सिक्त ता दर्गे वी एवं आत्मा भवदी गौतम यह के फिर नचिकित का संबोधन कर दिया आपने गोत्र से हे गौतम यथा उदकम शुद्धे शुद्धम जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डाल दो तो क्या हो जाएगा वैसे तो वैसे रह गया अशुद्ध हो जाएगा क्या वो बल्कि बढ़ गया जितना पहले शुद्ध जल था उसका दौड़ा तिवड़ा हो जाता है जितना बढ़ डाल उतना हो जाता है तो फिर यहां पर भी क्या है कहते हैं जब डाल दिया जाता है शुद्ध जल को शुद्ध जल में जब डाल दिया गया तब तादा ही रह जाता है शुद्ध ही रह जाता है बिगड़ता नहीं है और दोनों स्वच्छ जल मिलकर के, वैसे ही स्वच्छ ही रह जाता है बल्कि दौड़ा त्यौड़ा बढ़ गया तो फिर यहां पर क्या होता है जब आप अपने आप को मान लेंगे मैं जो जीव हूं मैं ब्रह्म ही हूं अरे जीव को ब्रह्म रूपी शुद्ध जल में जीव रूपी शुद्ध जल को आप मिला दीजिए एक कर दीजिए जीव ग्रह अनुभूति कर लो तब क्या होता है तो कहते हैं, तब दुगुण आनंद बढ़ते जाएगा आनंद ही आनंद रह जाएगा और कुछ नहीं होगा विजानता, इस प्रकार जानता हुआ जो मुनि होता है हे गौतम एकत्व रूपी आत्मा का दर्शन करने वाला जो पुरुष है जो मुनि है वह आत्मा ही हो जाता है आत्माति हे गौतम हे गौतम गौतम तमजाय तमट प्रत्यय गवत्कृष्ट अतिशयन गौट गौतम अतिशयेर गौट गौतम गौ गए वैसे ही गौ को मानते क्या पवित्र शुद्ध मानते गौ को देवता मानते पूजते हैं लोग माता मानते हैं और अतिशय तो हो जाए अतिशयन शुद्ध हो जाए उसको क्या कहते हम गौतम इसे नचिकेता तो समझ एक कहने रहे कि तुम अत्यंत शुद्ध हो हे गौतम तब तुम अत्यंत शुद्ध हो नचिकेता और तुम अपने आप को क्या करना अत्यंत शुद्ध ब्रह्म के साथ एक कर डालो इस शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाना होता है इस शुद्ध जीव अपने आप को जब जब मान रहा था जीव या वास्तव में अत्यंत शुद्ध है इस अत्यंत शुद्ध चैतन्य स्वरूप को और शुद्ध चैतन स्वरूप ब्रह्म में विलीन कर दो तब क्या होगा तुम आत्मा ही हो जाओगे जैसा कोई मुनि होता है ये संबोधन संकेत कर दिया भाष्य पुनर्विद्या बतो और जो विद्यावान व वा पूर्व मंत्र में हाल बता दिया और जो विद्यावान पुरुष है विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन विद्यावानी नहीं शब्दार्थान लिया रटलिया वेदांश लोगों को रटलिया सुना रहा है फायदा नहीं कन्तु विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन जिसने उपाधिकृत भेद दर्शन का विध्वंस कर दिया है उपाधिकृत भेद दर्शन का जिसने विध्वंस कर दिया है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए औपाधिक भेद दृष्टि रा ही नहीं विद्या का भले विनय विद्या दिदा विद्या ब्राह्मण समदर्शी हो जाता है वो। रा रा नहीं। है होने से समदर्शी है ना जब तक भेददर्शी है आप तब तक, तक कुछ भी नहीं है आप तब तक पशु है भेददर्शी कौन होता है पशु ही भेददर्शी होता है और जब आप शी से उठेंगे समदर्शी हो जाओगे और समदर्शी होने के लिए तत्वदर्शी होना पड़ता है पहले तद्दर्शी हो जाओ तो समदर्शी होगे समदर्शी हो, हो जाओगे तो आत्मदर्शी हो जाओगे तो आत्म हो जाओगे इसलिए कहते हैं कि विद्वस्त दर्शन विशुद्ध विज्ञान घन ही रसम विशुद्ध विज्ञान घनई कर रसम अद्व और क्या देख रहा है वो भेद को नहीं देखता है का मतलब शुद्ध विज्ञान घनिक रस अनुभव कर रहा है अद्वैत अनुभव कर रहा है अपने आत्मा का अद्वैत स्वरूप का अनुभव कर रहा है मुनेशी आत्मस्व कवी ऐसा जो मुनि है मननशील उसके आत्मस्वरूप कैसे होता है उसको समझा रहे यथाउकम शुद्ध है प्रसन्न शुद्धम प्रसन्नम आसिप्तम प्रक्षिप्त शुद्ध जल में जैसा शुद्ध जल को मिलाने दे पर प्रसन्न जो आत्मा में प्रसन्न मन को आपे मिला दिया तो क्या होगा प्रसन्न ही रह जाएगा प्रक्षिप्तम प्रक्षिप्त पहले भी स्वच्छता अब भी स्वच्छ ही रह जाता है नान्य था तो अन्य प्रकार नहीं होता मलिदि नहीं हो जाता भवधि जैसा पहले वाला था जिसमें तुमने मिलाया वह जैसा था मिलाने के बाद भी और मिला हुआ के साथ मिल करके भी वो तो वैसा ही रह जाता है God, आत्मा आत्मा भी ऐसा ही है समझो एकत्तम तम विजानता किसने मुने हे मननशील से हे गौतम हे गौतम जो मनशील मन मुनि है वह एक को जानते हुए कि वास्तव में मेरी जो आत्मा है शुद्ध है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है और ब्रह्म भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है एक स्वभाव वाले दोनों हैं, दोनों ही शुद्ध है दोनों नित्य है, है ऐसा उनके दोनों में इसलिए वास्तव में कोई भेद ही नहीं है ऐसा जो एक निश्चय कर लिया वह मुनि क्या होगा तस्मात कु दृष्टि उज्जित उस एकत्व ज्ञान को लेकर क्या करेगा वो जब जो कु दृष्टि थी और अथवा नास्तिक की दृष्टि थी कुदृष्टि उन दोनों को उखाड़ के फेंक दिया उसने जिसने में श्रद्धा कर ली और जीवन में एकत्व निश्चय कर लिया और ध्यान आदि का अभ्यास करने के द्वारा वह साक्षात् कर कर लेता है उसके हृदय में कभी भी वासना रूपी में भी नाम का चीज नहीं रह सकता कुतार्किक भेद दृष्टि और नास्तिक कुदृष्टि दोनों मातृपित सहस्रो हितैषिनाशन शांत दर्प आदरणीय मित्रता कहने का मतलब सकल मुक्षु साधकों को अपने अहंकार का दमन कर शांत दर्प अपने दर्प मैंने अभिमान दुरभिमान और अहंकार को शांत करके श्रुति जो कह रही है इस बात पर विश्वास करके उस बात आदर करनी चाहिए भले अनुभव में नहीं आ गया अभी आपको इन्हें मान लो जो श्रुति कह रही है कम से कम कि श्रुति कैसी है मातृ पितृस्र भी हो हित हजारों मां बाप मिलकर के भी जितना कोई बालक हित कर सके उससे भी ज्यादा हितइी है श्रुति निवेद ऐसा चीज है इन जीवों का लेश मात्र भी उसको सहन नहीं हो सकता जैसे माता पिता का क्या है कभी कोई माता पिता पहला हुआ कि जब बच्चा स्कूल ना जाए पढ़ाई न करे फेल होवे गधा बना रहे ऐसा कौन चाहता है आहित कभी कोई माता पिता अपने बच्चे का सोच नहीं सकते स्वप्न में भी सोच सोचना अरे मूढ़ बालक अपने स्वार्थ का डिमांड रखता है माता पिता उसको पूरा नहीं करते सोचता है हमारे माता पिता हमको नहीं चाहते इसलिए हम जब मांग रहे हमको नहीं देते ये बालक का अपना कुपुदी है माता पिता का अपना सामर्थ्य अब मांग रहे भूत बड़ा मान लिया मोटरसाइकिल मांग लिया और माओ के पास रोटी के लिए बड़ा मुश्किल पैसा स्कूल फ्रीज निकालना मुश्किल हो रहा है तो मोटरसाइकिल मांग कहां से लाके देंगे नहीं लाके देवे तो कहो है बाप मेरा नहीं है ये गलत है ना हर व्यक्ति का अपना शक्ति सामर्थ्य है लेकिन चाहे जितना भी वो बेटा कुछ भी गाली भी दे लात भी मारे कुछ भी करे तो माता पिता कभी उसका हित सोच नहीं सकते हित तो हुआ पुण्डरी का है ना पुण्डरी वरदा बोलते हो वो तो पुंडरी क्या था माँ को बाप को लात मार घर से बाहर फेंक दिया तभी जाते जाते ही तुम्हारा कल्याण हो बेटा तुम सुखी रहो कोई बात नहीं हम धक्का खाएंगे सड़कों में भीख मांग के मर जाएंगे भले लेकिन तुम सुखी रहो मकान मकान उसको भी सड़क में डाल दिया ये होता है माता पिता की विशेषता इसलिए ज्ञान के भाषार श्रुति वेद को माता पिता सदृश बना दे क्या करे मातृ पितृ सहस एक माँ बाप कर सकता है बच्चे के लिए हजारों माँ से भी ज्यादा बढ़कर है श्रुति कहा हजारों सहसरे अपि अपी हितैष ना वेदेरा उपदिष्ठम ऐसे हितैषी वेद के द्वारा उपदेश दिया गया है आत्मिकत्व दर्शन और उसमें तुम मूर्खता पूर्वक जो है स्र्ति पर अश्रद्धा करते हुए न मानते हुए अनेक जीव है अनेक आत्मा है ऐसे जो मानेगा तो महामोड है वो तो न में ही जाएगा श्रुति सुन करके भी श्रुति में श्रद्धा नहीं करता है तो उसका विपरीत चिंतन करता है वह तो जरूर नाश होगा उसका जैसे अपनी माता पिता जो हितवचन कहते हैं उसको नहीं मानने वाला पुत्र का जरूर नाश हो जाता है उसे तो कभी लाभ नहीं हो सकता चाहे जितना भी वो मेहनत करे कमाए कुछ भी करे लेकिन उसका लाभ उसको वास्तविक प्राप्त हो सकती उसी प्रकार यहां पर भी माता पिता कष्ट दे कर उसका भी नाश होता है इसलिए भाषार कहते हैं अपने अहंकार को काट डाल ये अहंकार कहता नहीं मैं जो बोल रहा हूं ठीक है जो गलत है ऐसे ही दुष्ट अहंकार को फेंक दो और ये श्रुति कहती है उसका आदर करो भले तुम्हें समझ में में आए आए आए आए ना ना अनुभव जो गुरु बता रहा है परंपरा से श्रुति के अनुसार का आदर ज़रूर करना ये बाषिकार बड़ा जबरदस्त इस द्वितीय अध्याय की प्रथम बंदी की समाप्ति पर बहुत बड़ा बम डाल दिया हाँ आदमी सोचना पड़े है, जो बाशिकार ने वैसे कह दी है अब भेद बुद्धि करने के पीछे बहुत डरेगा आगे ये आचार्य वचन के प्रति श्रद्धा है श्रद्धि वचन के प्रति श्रद्धा है और भेद दृष्टि कैसे करेगा अपने मातृपिद्रोह करने वाली बात हो गई श्रुति तो इसीलिए वो कर नहीं सकता पुनर्वि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभ दुर्विज्ञ एक तत्मण भी पूरा उपदेश हो गया और आगे ऑपरिषद बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या करें मंद मध्यम अधिकारियों को जितना भी समझाओ फिर भी वो कोलू का बैल जैसा है या कुत्ते का पूछ जैसा है केड़ाई रहेगा आकर्षित सुधरेगा नहीं जितने बार भी बताओ जैसे भी बताओ हाँ हाँ करते रहेगा फिर बाद में नाना भी बोल देगा यहाँ मतलब आ गया तो नाना कह हा करते समानयालु है, है, है, है। इसीलिए प्रकार तो प्रकारांतर से ब्रह्म तत्व के स्वरूप निर्धारण करने के लिए अयम आरंभ हो अगला जो वल दूसरी वल्ली द्वितीय अध्याय का दूसरी वल्ली को आरंभ किया जा रहा है क्योंकि यह जो ब्रह्मतत्व वह अत्यंत दुर्विज्ञी हैकृचेत अनुष्ठा नोचती विमुक्त विमुच्यते तय तत्म एक ग्यारह द्वार वाला पुरे कह दिया स्मृति में कहते नव द्वारे पुरे नहीं अरे नव द्वार कह रहे हो ये कौन सा दूसरा पुरा गया जो तो ग्यारह द्वार वाला है अरे वही है वहां दो द्वार की उन्होंने उपेक्षा कर दी है जो दिख रहा है छिद्र नौ उनको उन्होंने ले लिया जब नहीं दिखता है दो छिद्र उसको नहीं लिया वो भी छिद्र है वैसे क्योंकि दो अंक दो काम दो नाक्य छिद्र छ मुँह एक साथ आगे एक पीछे एक दो विसर्जन वाले नौ तो दिख रहे चित्र सबको इन नौ चित्रों से वार कर रहे हो ना आप इसलिए पर के आधार बोल दिया और दो चित्र जो शास्त्र में जानते हैं आप एक चित्र खोपड़ी को छेद करके अंदर घुस गया आस में मूर्धासी मूर्धान सी मानम विधारिया को छेद करके डायरेक्ट वहां सीधा के के अंदर हाथ का बैठ गया हाँ नहीं नहीं यहाँ जो तीनों का जोड़ होता है जोड़ पर होता है तीन तीन जो खोपड़ा का हड्डी, एक से है। यहाँ पर वहां नहीं होता पीछे होता है लोग यहाँ समझते अंदर घुस गया वो एक छेद है ना दसवा के नहीं हुआ और एक जिस पर आज जिंदे रहते हो गर्भ में नाभि कि नाभि से ही मां के जो है गर्भनाश जुड़ेगा सारा प्रकार का अन्न रस सब कुछ नाभि से ही प्राप्त करता है ना बच्चा बाद में जब बच्चा बाहर आ जाता है क्या करते हैं उसको काट देते हैं काट के है नाभि में गांठ लगा देते हैं तो सूख जाता है उसको काट ये छिद्र से पूरा शरीर बना और नौ महीने भी शरीर से जिंदा रहे अंदर इसी नाभि चिद्र से इस अंदर रस जाता था आज भी चाहे इसे दे सकते हैं दोबारा स्टार्ट कर दो <laughs> कर सकते हैं। और वैद्य लोग क्या करते हैं जब आगे बहुत ठंड ठंड लग जाए तो क्या करते हैं हल्का गर्म सरसों नाभि में डाल देंगे सारा ठंडी खींच नाभि में गर्म सरसों दे डाल दो ठंड भाग जाए, और गर्मी लग गई आदमी को भयंकर तो क्या करते नाभि में चंदन डाल देते हैं, ठंडा सारा गर्मी को खींच देगा मैंने अभी ये जो पॉइंट है एक्टिव है, पूरा शरीर पर उसका जो है कंट्रोल अभी भी है सदपे नहीं करते बात अलग चीज है इसे नहाने के बाद हम लोग प्रथा क्या है जो शरीर पर तय लगाएंगे तो थोड़ा सा तेल पहले नाभि में लगाएंगे क्यों लगाते हैं नाभि? नाभि के द्वारा ही नाभि पुष्ट है तो पूरा शरीर पुष्ट है नाभि बिगड़ा शरीर गया ये माना जाता है आयुर्वेद शास्त्र और नेचर क्यों वाले जो होते हैं प्राकृतिक शिक्षा वाले क्या करते हैं पेट पे जो है मिट्टी का लेप कर दे जब गर्मी होगा भयंकर गर्मी हो गया किसी को पिशाब भी रुक जाएगा तो क्या करते हैं तुरंत गंगा जैसी जो चिकना मिट्टी ठंडा मिट्टी डाल देंगे पानी छड़क देंगे और गीला कपड़ा बांध देंगे तो और ठंड लगा है परेशान है जब गड़बड़ आ रहा है ठंड के कारण से उसमें क्या करते हैं सरसों को है सरसों सरकों को पीस देंगे और सरसों तेल में उसको फ्राई करके गर्म सा कर देंगे उसको पिट्ठी बना करके कपड़े में रख करके उस कपड़े को बांध देंगे ये प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तकों में भी प्रिंटेड है ना भी बांध रहे खोपड़ी में बांध दो ना कहीं और बांध दो नहीं यहां से पूरा शरीर को जाएगा वो पूरे शरीर पर असर करेगा ये चीज़। कुल ग्यारह है ये दो लेकिन आप दिख नहीं रहे ना यहां से निकलता नहीं आता जाता नहीं कुछ होता नहीं और आता जो कुछ होता है दिखता है इसलिए दो चित्र का स्मृतिकार ने उपेक्षा कर दी श्रुति किस चीज की उपेक्षा नहीं कर सकती है इसलिए साफ साफ कहती है भाई ये ग्यारह द्वार वाला पूरा ये नौ का नहीं नौ तो दृष्ट द्वार है अदृष्ट द्वार द्व है ना उसको जोड़कर श्रुति कहती है किसका नगर है ये नगर का मालिक कौन नगर का डीएम साहब कौन है यहां कलेक्टर साहब ब्रह्म का शहर है आत्मा का ही शहर है जिसके ग्यारह द्वार है कैसा है आत्मा अवक्र चेत चेतस में चैतन्य विज्ञानम कैसा अवक्र है नित्य अकुटिल है नित्य चैतन्य स्वरूप है ऐसा जो अज है ब्रह्म आत्मा है उसका ग्यारो द्वारा यह शरीर है अनुष्ठाय न सोचती ऐसे आत्मा का अनुष्ठान सम्यक विद्या सम्यक जान करके न सोचती अनुष्ठान कर पुरुष जो है शोक नहीं करता विमुक्त कश्च विमुते और शरीर के रहती हुई ही रहते हुए क्या कर दिया अविद्या काम कर्म आदि बंदरों से सर्वथा जीवमुक्त हुआ है है। है। को प्राप्त कर जाता शरीर शरीर रहते विमुक्त मरने के बाद वह विजय मुक्त होगा ही विमुक्त विमुचत है ऐसा वा यह जो ब्रह्म तत्व है जो तुमने पूछा था वही तत्व भाष्य पुनरअपी ईव नगर के समान नगर है, नगर है समझो ये में नहीं है कोई नगर के समान नगर है क्यों नगर में से क्या है कि आप इसको नगर क्यों कह दिए फिर कहते नगर में जैसा होता है वैसे सब कुछ यहां भी है नगर में क्या है द्वारपाल होता है द्वारपाल अधिष्ठात्र अनेक पुरोपकरण संपत्ति दर्शनार्थ शरीरम पुरम द्वार होता है वा? और अधिष्ठाता होता है एक और भी अनेक स्वामी होते हैं छोटे छोटे उसको क्या बना देंगे आप गांव होते हैं ग्राम प्रधान होता है नगर छोटे छोटे और सभाद होते हैं नहीं? दो गांव मिलकर के एक नेता दस गांव का एक नेता जैसे रेखा, देखा जिला पंचायत का प्रधान होता है क्षेत्र पंचायत का होता है और ग्राम पंचायत है ही क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत इन होना चुनाव वैसे यहां भी अलग अलग अंदर भी दुनिया का भाग है ना इसलिए पूरे शरीर को छह भाग में अपने बांट दिया छह सिस्टम है।, है ना रक्त प्रवाह सिस्टम अलग होता है विसर्जन प्रणाली अलग होता है है कि नहीं श्वास प्रणाली अलग होता है योग पुस्तक बढ़ लो छो प्रणालियों का वर्णन है उसमें शुरू में दिया शरीर का बारह बड़ा वर्णन को को क्या कर दिया नगर भाग तो इस बड़ा टेंानी सबका जाता नहीं। नलका लगा हुआ है यहां भी टेंकी है पाइपलाइन लगा हुआ है भोजन पानी सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गंदा पानी निकलने के लालच लिए टैंक बना हुआ है है कि नहीं? और यहाँ भी ऑफिस बना हुआ है ऑफिस बंद हो जाए सारा शरीर बंद हो जाए हार्ट रूपये ऑफिस है सेंट्रल ऑफिस है ही है।, है ना विधानसभा सेक्रेटेट जैसे होता है प्रधानमंत्री कार्यालय वो गया सरकार गया फिर छुट्टी पाई सब कुछ यहाँ पर भी है कहते भाषा इसलिए द्वारपा अधिष्टात्री आदि अनेक पूर्व का जो उपकरण होते हैं उनके साथ संपन्न होने संपत्ति दर्शनात उन सब के यहाँ पर होने होना होता हुआ हो देखा जाता है समय प्रकार से अतः शरीर पुरम शरीर भी पूरे समझो